गीता तत्व चिंतन कर्म योग का स्वरूप 160 कालिदास और वाघ भट्ट का उदाहरण महाकवि कालिदास ने समाज को कि इस दकियानुषी को पकड़ा था उसने इस पर प्रहार करते हुए जो लिखा था वह आज एक सुप्रसिद्ध श्लोक बन गया है वह कहता है पुराण मित्येव न साधु सर्व न चाप्य किंचन नवमित्यवद्यम संताह परीक्षातर भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नेह बुद्धि पुरानी होने से ही सब बातों को अच्छी नहीं मान लेना चाहिए और नई होने से ही किसी बात को दोषयुक्त नहीं माना जाना चाहिए सज्जन पुरुष तो परीक्षा करके किसी बात को अच्छा या बुरा मानते हैं पर वे मूढ़ हैं जो दूसरों को के कहने पर अथवा प्राचीन काल से अच्छी कही जाती रहने के कारण किसी बात को अच्छी मान लेते हैं कालिदास की इस उक्ति से मैं प्राचीनता की आड़ लेकर सत्य को दबाए जाने की व्यथा है जो व्यक्ति एकाधिकार का पक्षधर है वह कभी भी नवीनता को उभरने नहीं देगा क्योंकि उससे उसकी रोजी रोटी मारी जाएगी संभवतः भिसगाचार्य वागभट्ट को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था उसने आयुर्वेद पर एक नया ग्रंथ लिखा था जिसमें कई नई बातों का समावेश किया था जब प्राचीनता के पक्षधर लोगों ने उस पर कटाक्ष किया तब उसे भी कहना पड़ा था ऋषि प्रणीते श्रद्धा चेन चरक सुश्रुतऊ भेड़ाद्या किम न पठ्यन्ते तथो ग्राह्यम सुभाषित यदि यही बात हो कि ऋषि प्रणीत होने पर ही ग्रंथों पर श्रद्धा की जाए तो फिर चरक और सुश्रुत का इतना आदर क्यों उन्हें छोड़कर भेड़ संहिता आदि ही क्यों न पढ़ी जाए ऋषि प्रणीता तो उनमें भी समान ही है चरक और सुश्रुद का इतना आदर होने का कारण उनका सुभाषित ही है उन्होंने जो कहा है वह विचार और अनुभव की कसौटी पर खरा उतरता है फिर मेरा कहा हुआ सुभाषित भी क्यों न आदर पाएगा 161 कृष्ण के कथन की यौक्तिकता तो विवेक के श्लोक में भगवान कृष्ण प्राचीन पुरुषों का जो हवाला देते हैं वह मात्र प्राचीनता की पक्षधरता की दृष्टि से नहीं अपितु यह दर्शाने के लिए कि यह कर्म कर्मयोग प्राचीन काल से आज माया हुआ उपाय है श्री कृष्ण स्वयं इस कर्म योग के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, उनका जीवन कर्म योग की जीती जागती मूर्ति है यदि नवीनता वर्तमान की समस्याओं का समुचित हल प्रस्तुत करती हो और साथ ही उसका आधार प्राचीनता हो तो इसे मणिकांचन योग ही कहा जाएगा भगवान कृष्ण प्राचीनता और नवीनता के मिलन के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इसे हम सिद्धांत और व्यवहार का शब्द और अनुभूति का शास्त्र और कला का मेल भी कह सकते हैं श्री कृष्ण महज उदाहरण के लिए जनक आदि का नामोल्लेख नहीं करते बल्कि इसलिए करते हैं कि जनक भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति और मेधा से संपन्न थे वे अध अंधविश्वासी नहीं थे उनका जीवन भी सत्य के अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला के समान था इसलिए जनक में सिद्धांत और व्यवहार का शब्द और अनुभूति का अद्भुत मेल था उस मेल को ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने रख रहे हैं और उससे कहते हैं कि तू भी इस प्रकार कर्म करते हुए कर्म योग का परीक्षण कर ले भारतीय अध्यात्म साधना में यह बताया गया है कि साधक शास्त्र और गुरु के वचनों को अपनी अनुभूति से मिलाने की चेष्टा करता है और उसकी चेष्टा की सफलता ही सत्य का साक्षात्कार है तब मोक्ष का द्वार उसके लिए उद्घाटित हो जाता है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जनकादि का उल्लेख कर शास्त्र वचन को सामने रख रहे हैं फिर अपनी अनुभूति तो उन्होंने पूर्व श्लोक में व्यक्त कर रखी है अब वे अर्जुन से कहते हैं कि तू भी कर्मयोग का आश्रय ले इन अनुभूतियों का मिलान कर ले और इस प्रकार सत्य प्राप्ति का अधिकारी बन जा हम उपनिषदों में भी यही धारा देखते हैं ईशावा नाम ये निके ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी मुंडकोपनिषद में अंगिरा ने सौनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा द्विविद्य वेदितव्य इतिहाम यद ब्रह्मविदो बदनती दो विद्याएँ जानने योग्य है ऐसा ब्रह्मवेदता कहते हैं तात्पर्य यह कि गुरु शिष्य के समक्ष यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि यह जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे तुम मात्र मेरी बात मत मानो इसके पीछे पूर्व के महापुरुषों की भी अपरोक्ष अनुभूतियाँ हैं श्री रामकृष्ण देव अपने शिष्यों से प्रायः कहा करते थे मैं कह रहा हूँ ऐसा सोचकर स्वीकार मत करना पर अपने तय ठोक बजाकर देख लेना और जांचने पर जब बात सही लगे तभी मानना प्रस्तुत श्लोक में भी हमें यही पद्धति दिखाई देती है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्वजों के दिखाए कर्म मार्ग से चलने की सलाह देते हैं और मानो यह संकेत करते हैं कि डर किस बात का है अर्जुन देख मैं तो तेरे सामने ही हूँ श्री कृष्ण के रूप में मानव कर्म योग का स्वरूप ही अर्जुन के सामने मूर्धमान हो गया है